गीता तत्व चिंतन ज्ञाने के लिए कर्तव्यता का अभाव सही ज्ञान निष्ठा दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन डा देती है जीवन में ज्ञान निष्ठा के आने से व्यक्ति सब कुछ आत्मरूप ही देखता है अपने से भिन्न कुछ न देख पाने के कारण वह रति तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव भी अपने आत्मा में ही करता है उसे सब कुछ आत्मा का प्रकाश ही दिखाई देता है दृष्टांत के द्वारा इसे यूँ समझें जैसे सिनेमा में पर्दे पर विभिन्न पात्र जो अलग अलग हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं वे आखिर रोशनी के ही तो खेल हैं जो जानकार हैं वह देखता है कि फिल्म में दिखने वाला खेल रोशनी का ही खेल है विभिन्न रूप भी रोशनी के खेल हैं और विभिन्न क्रियाएँ भी जो बालक बुद्धि है वह रूपों पात्रों और क्रियाओं को सच मान उनसे भावनात्मक संबंध स्थापित कर लेता है तथा उद्वेलित होता रहता है ठीक इसी प्रकार अज्ञजन इस जगत के नाम रूपों को सत्य मानकर उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं और जीवन में द्वंद्वों से उद्वेलित होते रहते हैं किंतु ज्ञानी नाम रूप क्रिया सबको आत्मा का ही प्रकाश आत्मा का ही खेल देखने के कारण आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं पर रति तृप्ति या संतुष्टि का अनुभव नहीं करता हम किसी व्यक्ति या पदार्थ से संबंध तभी बनाते हैं जब हमारा उसमें कोई स्वार्थ सधे हमारा कुछ करना न करना भी स्वार्थ पर ही अवलंबित है पर यदि स्वार्थ बुद्धि का ही अभाव हो जाए तो हमारे लिए फिर कर्म की कर्तव्यता नहीं रह जाएगी यही बात अगले श्लोक में कहते हैं वहाँ कारण बताते हैं कि ज्ञान के लिए कर्म को कर्तव्यता क्यों नहीं रह जाती फिरालिस ज्ञाने के लिए कर्तव्यता क्यों नहीं नव कृतेनार्थो ना न कृतेनार्थ कृतेने कश्चन न चाश्य सर्वभूतेशु कसिदर्थ व्यपाश्रय है उस ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति का इस संसार में न तो कुछ करने में प्रयोजन है और ना नहीं करने से ही इस मनुष्य का समस्त प्राणियों में कोई भी मतलब अटका नहीं है अर्थात उसका संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं है ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्तव्यता के अभाव का कारण स्पष्ट करके बतलाया गया है कर्म की कर्तव्यता क्यों होती है इसलिए कि हमारा कहीं कोई मतलब अटका हुआ रहता है पर यदि हमें ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि हमारा किसी भी प्राणी से किसी प्रकार का स्वार्थ संबंध न रह जाए तो हमारे लिए कर्म करने न करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता जिस व्यक्ति के प्रति मेरा ममत्व बोध है उसने भोजन किया या नहीं मुझमें यह चिंता उसके प्रति रहेगी पर जिसके प्रति मेरा ममत्व बोध नहीं है उसके प्रति मैं उदासीन ही रहूँगा ममत्व का तात्पर्य रक्त संबंध ही नहीं हुआ करता जैसे कोई बाहर का व्यक्ति जो मुझसे सर्वथा अपरिचित है मेरे ही किसी काम से मेरे घर आता है बस जो ही उसके प्रति मेरा ममत्व लग जाता है मतलब यह है कि जहाँ भी स्वार्थ का संबंध है वहाँ ममत्व है और ममत्व में कर्तव्यता आ ही जाती है पर जिस व्यक्ति का स्वार्थ बोध ही समाप्त हो गया जो सभी को आत्मवत देखने के कारण ध्यय दृष्टि से रहित हो गया जिसके लिए अपने पराये सब बराबर हो गए उसके लिए कर्म करना या न करना कोई मायने नहीं रखता उसका संसार में किसी के से कोई लेना देना नहीं रह जाता आचार शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं प्रयोजन निमित्त क्रियासाध्यो व्यपाश्रयो व्यपाश्रयण कश्चि भूत विशेषम आश्रि न साध्यः कस्चि अर्थः अस्ति ये नदर्थ क्रिया अनुष्ठे सैत् अर्थात किसी फल के पाने के लिए किसी प्राणी विशेष का जो सहारा लेकर क्रिया की जाती है उसका नाम अर्थव्यपाश्रय है सो तो इस आत्मज्ञानी को किसी प्राणी विशेष का सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे तदर्थक किसी क्रिया का आरंभ करना पड़े यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है कि यदि ज्ञानी कर्म न करे तो उससे क्या प्रतिवाय रूप अनर्थ की प्राप्ति उसे न होगी परंपरा के अनुसार हिंदुओं के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्मों की कर्तव्यता का विधान है नित्य कर्म है पंचयज्ञ आदि और नैमित्तिक कर्म है विशेष पर्वों पर विशेष पूजा अनुष्ठान आदि ऐसा माना गया है कि इन नित्य नैमित्तिक कर्मों के करने से कोई पुण्य नहीं होता पर यदि ये न किए जाएं तो प्रत्यवाय यानी पाप की उत्पत्ति होती है इसलिए शंका की गई कि यदि ज्ञानी कर्म करना छोड़ दे तो उसे क्या प्रत्यवाय का भागी नहीं होना पड़ेगा इसके उत्तर में कहा जाता है कि ज्ञानी तो आत्मरति आत्मतृप्त और आत्म संतुष्ट होने के कारण समस्त विधि निषेधों के परे चला जाता है फिर उसके लिए प्रतिवाय कहाँ से पैदा होगा कहाँ भी तो है निस्त्रुण्यों पथि विचरता को विधि को निषेधा जो त्रिगुणों से परे रहकर परिव्रजनशील है उनके लिए विधि कैसी और निषेध कैसा सारांश यह कि जिसमें ज्ञान निष्ठा आ गई है उसके लिए कहीं कोई कर्तव्यता नहीं रह जाती